देवी भागवत नव स्तंभ भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता पूर्व समय की बात है भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे वहां एक परम निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुना सुनाए थे इसके बाद स्वयं शिवजी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे किन्तु मैं लेना नहीं चाहता था सुब्रते वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आ रही थी तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो वरान ने मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानती तब दूसरों की तो बात ही क्या है जैसे आकाश अपने भीतर की सभी वस्तुओं से अनभिज्ञ रहता है वैसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणों से अपरिचित ही है इन ब्रह्मस्वरूपणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है जो सबके भगवान एवं संपूर्ण कारणों के कारण है सर्वेश्वर सर्वाद्य सर्वविद और सर्वपरिपालक आदि जिनके पृथक पृथक नाम है जो नित्य स्वरूप एवं नित्य विग्रह सदा परमानंद परिपूर्ण रहते हैं जो भौतिक आकार से रहित हैं तथा जो निरंकुश निशंक निर्गुण त्रिगुण रहित निरामय निर्लिप्त सर्वसाक्षी सर्वाधार एवं परात्पर हैं वे ही परमात्मा अपनी माया से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उसी से हुई है स्वयं परमात्मा ही प्रकृति के संयोग से प्रकृति शब्दवाच्य हो जाते हैं इन प्रकृति और पुरुष दोनों में वस्तुतः इस प्रकार की अभिन्नता है जैसे अग्नि और दाहिका शक्तियों में कभी किंचित भी भिन्नता की कल्पना नहीं उठती वे ही ये सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है इनका कोई रूप नहीं है तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए ये विविध रूप धारण किए हुए हैं यही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं अतः स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप हैं उस समय उनकी शोभा भी परम कमली कलेवर था है सुंदर नव नील नीरल आकृति भी नित्य किशोर गोपवेश था उनके नेत्र कमल की शोभा के सामने शरतकालीन मध्यान्ह के कमल की सुषमा छविहीन हो रही थी उनके सौंदर्य माधुरी पर अनंत अनंग न्योछावर हो रहे थे उनके मधुर मनोहर मुखचंद्र को देखकर कर शारदीय पूर्णिमा के कोटि कोटि जला कलाधर छिपे जाते थे दिव्य अमूल्य रत्नों से रचित प्रभामय आभूषणों से उनके सर्वांग अलंकृत थे प्रदेश परम प्रभाशाली पीताम्बर से सुशोभित था सहज ब्रह्मज्योति से उनका श्री विग्रह उद्भासित था उनके विशाल वक्षस्थल पर दिव्य सुगंधमयी वनमाना लहरा रही थी चंपा और मालती की मनोहर मालाएं फुटने तक लटक रही थी उन् पर कौस्तुभ मणि चमचमा रही थी समस्त अंग कस्तूरी केसर और अगरू मिश्र दिव्य चंदन से चर्चित थे वह श्री विग्रह मनोहर दिव्य चूड़ा मणि से सुशोभित था मुख पर मधुर मनोहर मुस्कान खेल रही थी वे दोनों हाथों से मधुर मुरली लिए उसमें सुर भर रहे थे मनोहारिणी दिव्य लीलाओं के तो साक्षात धाम ही थे वे परम शांत और अनंत माधुरीयुक्त श्री से संपन्न एवं श्री राधा रानी के परम प्रिय प्राण वल्लभ थे रासमंडल के मध्य भाग में दिव्य रत्न में विश्व सिंहासन पर विराजमान थे प्रेम की मूर्तिमती प्रतिमा श्री गोपांगणाय मधुर स्मित करती हुई उनके मुख सर्वज की ओर निर्निमेश नेत्रों से निहार रही थी उनके अंग अंग से रथ सुधा माधुरी का प्रवाह बढ़ रहा था